महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व एक व्यासी के द्वारा धृतराष्ट्र आदि के पूर्वजन्म का परिचय तथा उनके कहने से सब लोगों का गंगा तट पर जाना व्यासुवाच भद्रे दक्षिघाधारी पुत्रा भ्रात्र था वधूश पति साध निशसुप्त स्थित व्यास ने कहा भद्रे गांधारी आज रात में तुम अपने पुत्रों भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी तुम्हारी वधुएं तुम्हें पतियों के साँस साँस सोकर उठी हुई सी दिखाई देंगी कर्णम द्रक्षति कुंती च सौद्रम चापी द्रौपदी पंचपुत्रा शह पित्रृन भ्राति तथ कुंती को सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी पाँचों पुत्रों को पिता को और भाइयों को भी देखेगी पूर्व में वै सही व्यवसायी वच राजाधिता ने तुमने और कुंती ने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था उससे पहले ही मेरे हृदय में यह मृत व्यक्तियों के दर्शन कराने का निश्चय हो गया था न ते सोचा महात्मा न सर्व क्षत्रधर्म पर शांत तथा ही निधनम गता तुम्हें चत्री धर्म परायण होकर तदनुसार ही वीरगति को प्राप्त हुए गुण समस्त महामनस्वी नरश्रेष्ठ वीरों के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए भवितव्यम अवश्यम तस्व्यम अनिंदते अवतेरुस्त स्तः सर्वे देव भागा मही तलम सतीसाद भी देवी यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था इसलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे गंधर्वापरस पिशाचा गुहराक्षता तथा पुण्यजना सिद्धा देवर्षयो पिच देवास्वास्था देवर्षयो मला देंधनम प्राप्त कुेत्रे गंधर्व अप्सरा पिशाच गुजक राक्षस पुण्यजन सिद्ध देवर्षि देवता दानव तथा निर्मल देवर्षिगण ये सभी यहां अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के समरांगण में वध को प्राप्त हुए हैं गंधर्वराजो यो धीमान धृतराष्ट्रे श्रुत स एवं लोके धृतराष्ट्रपति स्त गंधर्वों के लोक में जो बुद्धिमान गंधर्वराज धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात है वे ही मनुष्य लोक में तुम्हारे पति धृतराष्ट्र के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं पांडुमरुद्गणा बुद्धि विशिष्ट तम्युतम धर्मस्थ सोच्ता राजा चुधिष्ठि अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले राजा पांडु को तुम मरुद्गणों से भी श्रेष्ठतम समझो धर्म के अंश थे राजा युधिष्ठिर भी धर्म के ही अंश हैं कलिम दुर्योधनम विध्ये शकुनि द्वापरम तथा दुस्साहनादीन विधि तम राक्षसान सुभदर्शने दुर्योधन को कलियुग समझो और शकुने को द्वापर शुभदर्शन अपने दुस्साहसन पुत्रों को राक्षस जानो मरुद्गणा बलवंत अरिंदम व्यद्यम तो नरमृषि इमं पार्थम धनंजयम शत्रुओं का दमन करने वाले बलवान भीमसेन को मरुद्गणों के अंश से उत्पन्न मानो इन कुंती पुत्र धनंजय को तुम पुरातन ऋषि नर समझो नारायण केशम सम अश्विनज तथा य स वैरा मुद्भूत संघर्ष जनन था तम कर्णमल्याणी भास्कर महारथे सोम सौभद्रो योगा देवाभवदिधाम भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं नकुलर सहदेव दोनों को अश्विनी कुमार संजो कल्याणी जो केवल वैर बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ था और कौरव पांडव में संघर्ष पैदा कराने वाला था उस कर्ण को सूर्य समझो जिस पांडव पुत्र को छह महारथियों ने मिलकर मारा था उस समुद्र उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के रूप में साक्षात चंद्रमा ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे वे अपने योग बल से दो रूपों में प्रकट हो गए थे एक रूप से चंद्रलोक में रहते थे और दूसरे से भूतल पर द्विधा प्रत्वात्मनोदेहम आदित्यम तपताम लोकाशतापयानम वय विधि च शोभन शोभदे तपने वालों में श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीर के दो भाग करके एक से संपूर्ण लोकों को ताप देते रहे और दूसरे भाग से कर्ण के रूप में उत्तीर्ण हुए इस तरह कर्ण को तुम सूर्य रूप जानो द्रौपद्यासंभूत धृष्टधुम्न च पावका अग्निर्भागम शुभं विध्ये राक्षसं तो शिखंडीनम तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो द्रौपदी के साथ अग्नि से प्रकट हुआ था वह धृष्टधुम्न अग्नि का शुभ अंश था और शिखंडी के रूप में एक राक्षस ने अवतार लिया था द्रोणम बृहस्पतिर्भाग विधि द्रोणीम चुद्रज द्रोणाचार्य को बृहस्पति का और अश्वत्मा को रुद्र का अंश जानो गंगा पुत्री को मनुष्योनि में अवतीर्ण हुआ एक वसु समझो एवे ते महाप्रज देवाही तथा पुनर्गता स्वर्गम कृत कर्म शोभ महाप्रज्ञे शोभने इस प्रकार ये देवता कार्यवश मानव शरीर में जन्म ले अपना काम पूरा कर लेने पर पुनः स्वर्गलोक को चले गए हैं ये हृदय है। सर्वेशा दुख में श्या परलोक कृता तुम सब लोगों के हृदय में इनके लिए पारलोकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे आज दूर कर दूंगा सर्विभव भवन्तो नदीं भागे रथि प्रति तत्र दक्षथ ताे हस्ताुगे इस समय तुम सब लोग गंगा जी के तट पर चलो वहीं सबको समरांगण में मारे गए अपने सभी संबंधियों के दर्शन होंगे वैश्वपाचनम शुवा सर्व जन साम महता सिंहनादीन गंगा अभिमुखो जजऊ कहते हैं राजन महर्षि व्यास का यह वचन कर सब लोग महान सिंहनाथ करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए धृतराष्ट्रत्य सामात्य प्रय सांडव सहित मुनिथार्द उल समागते राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों पांडवों मनवरो तथा वहां आए हुए गंधर्वों के साथ गंगा जी के समीप गए तथो गंगा समाद्य क्रमण स जनावासम अको सर्वो यथा प्रीति यथा सुखम क्रमश व सारा समुद्र, समुद्र गंगा तट पर जा पहुँचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुख सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए राजा च पांडव साधम इष्टे देशे शहानुगह निवासम अकर् बुद्धिमान शस्त्री वृद्ध पुरस् बुद्धिमान राजा धित और वृद्धों को आगे करके पांडवों तथा सेवकों के साथ वहाँ अभीष्ट स्थान में ठहरे जगाम तदापी तर्ष शतम यहाँ दशा प्रतीक्षमा दक्षूण मृता नृपा मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करते रहे अतः वह दिन उनके लिए सौ वर्षों के समान जान पड़ा तो भी वह धीरे धीरे बीत भी गया अथ पुण्यम गिरवरम अस्तमद्रभि ततः प्रताभिज का नहिषम कर्म समाचरण तनंतर सूर्यदेव परम पवित्र अस्ताचल को जा पहुँचे उस समय सब लोग स्नान करके साय कालोचित संध्या बंदन आदि कर्म करने लगे इत महाभारत आश्रम, महा आश्रम वासिक परमड़ी पुत्र दर्शन परमड़ी गंगा तीर गमनि एकत्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में सब का गंगा तीर पर गमन विषयक एक तीसवा अध्याय पूरा हुआ